धर्म का कार्य नहीं हो सकता धर्म कार्य से विलक्षण होने के कारण धर्म कार्य का विलक्षण्य मोक्ष में ज्ञात हो इसके लिए धर्म तथा धर्म फल का विस्तार से पहले निरूपण किया कर्म के अवंतर दो भेद बता करके धर्म अधर्म रूप और दोनों का फल भी सातिशय होता है तारतम्य से युक्त होता है और मोक्ष तारतम्य रहित है निरतिशय है तो मोक्ष की निरति निरतिशता और कर्मफल की सातिशयता ये बताती है कि मोक्ष कर्मफलात्मक नहीं हो सकता मोक्ष को कर्मफल विलक्षण बताने के लिए ही और भी मोक्ष तथा कर्मफल का आपस में वैलक्षण्य बताते हुए कहा गया कि कर्म फल अनित्य है और मोक्ष नित्य है यदि धर्म का कार्य मोक्ष को मानोगे तो मानना पड़ेगा धर्म को कर्म फल के तरह अनित्य और ये वृत्तिकार को भी मोक्ष को अनित्य मानना अभीष्ट नहीं है तो मोक्ष को नित्य मान करके भी धर्म कार्य माना जाए एक शंका जाने की कर्म में विचित्र फल दान, दान सामर्थ्य होने के कारण माना जाए कर्म का कार्य धर्म का कार्य मोक्ष को धर्म को नित्य मोक्ष फलक माना जाए ये जो शंका है इसका समाधान करने के लिए कहा गया कि नित्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं परिणामी नित्य और कूटस्थ नित्य इनमें से परिणामी नित्य पदार्थ तो ये न केन प्रकार न, न कर्मफल हो सकते हैं लेकिन जो कूटस्थ नित्य है वो धर्म का कार्य किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता और मोक्ष दो प्रकार के नित्यों में से कूटस्थ नित्य है परिणामी नित्य नहीं है और कूटस्थ नित्य नहीं हो सकता धर्म रूप कर्म विशेष का फल ये बताया गया और मोक्ष का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा गया कि मोक्ष कूटस्थ नित्य है आकाश के तरह उसमें परिणामी नित्यत्व का निषेध करने के लिए कहा किसी भी प्रकार का परिणाम संभव नहीं है स्पंदनात्मक परिणाम का निषेध करने के लिए उसे आकाश के तरह देशत अपरिचिन्न बताया। व्यापी से और सर्वविक्रिया रहित इससे बताया गया कि वह किसी भी प्रकार से वो की कोई परिणाम ग्रस्त नहीं हो सकता परिणामभाव सर्व विक्रिया रहित तत्वों से बताया गया और निरावयव है परिणामी होता है सावयव ही और स्वयं ज्योतिष स्वभाव जो परिणामी होता है वह हो जाता है किसी न किसी अवयवों से युक्त यदि कोई कहे कि भले ही उसमें निरवयता होने के कारण स्वरूपगत परिणाम नहीं होगा लेकिन अपने ज्ञान के लिए तो क्रिया रूप परिणाम उसमें होगा वो कहा वह स्वयं ज्योतिष स्वरूप होने से ज्ञानानुकूल क्रिया भी उसमें नहीं है का अर्थ है किसी भी काल में मोक्ष में आत्मस्वरूप मोक्ष में धर्माधर्म और उसका फल लिपायमान नहीं होता उसे स्पर्श नहीं कर सकता छू नहीं सकता यत्र सह इससे कहा गया तो इस प्रकार का यह कूटस्थ नि अब अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र तो इत्यादि का अवतर लिखते हैं टीकाकार धर्मादि अनवच्छेदे धर्मादनवेदे मान अे मोक्ष कहिए या आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप कहिए वह धर्मादि से अनवच्छिन्न यानि असंश्लिष्ट हैं धर्मादि से युक्त नहीं हैं अवच्छिन्न कहा जाता विशिष्ट को तो धर्मादि से विशिष्ट नहीं हैं अविशिष्ट हैं धर्मादि से असंबद्ध है धर्मादि अवच्छेदे का अर्थ है धर्मादि असंबंधे मानम यानी प्रमाण आह भगवान भाष्यकार कठोपनिषद का वचन प्रमाण के रूप में बताते हैं कठोपनिषद है अन्यत्र धर्म अन्य अधर्मात्त अन्यत्र अस्मात्ता क्रिता कृतात अन्यत्र भूताच भव्याच्च इत्यादि श्रुतिभ्य ये श्रुतियां हैं बताती हैं कि मोक्ष धर्माधर्म तथा तो उनके फल संसर्ग से रहित था अन्यत्र धर्म इत्यादि में जो अन्यत्र शब्द में त्रल प्रत्यय हुआ है वो त्रल प्रत्यय होता है सर्वनाम से सप्तम्यंत से भी और सार्व विभक्ति के त्रल होता है वो अन्य विभक्ति अंत से भी होता है सप्तम्यंत अन्य शब्द से यदि त्रल प्रत्यय करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा इति अन्यत्र ऐसा विग्रह होता है और अन्य विभक्त्यंत में अन्याभ्योपि दृश्यन्ते एक सूत्र है इस सूत्र से कहा जाता है कि सप्तम से अतिरिक्त विभक्त्यंत से भी त्रल प्रत्यय होते हैं और भी प्रत्यय होते हैं त्रल उसमें त्रल प्रत्यय भी आता है तो वह अन्य विभक्त्यंत में प्रथमांत अन्य शब्द से हुआ है त्रल प्रत्यय इसलिए उसका अर्थ निकलेगा केवल अन्यत तो मोक्षाख्यम अशरीरत्वम अन्यत अन्यत्र अन्य अन्यत्रिन ऐसा न निकल करके अन्यत निकलेगा यह प्रथमांत से त्रल प्रत्यय है इस अभिप्राय से टीकाकार ने मूल मंत्रस्थ अन्यत्र शब्द का अर्थ किया अन्यत अन्यतर्थ सार्विभक्तिक वो त्रल है तो अन्य इत्य अर्थ हा तो अन्य धर्मात् अर्थ निकलेगा धर्म से अन्य है विलक्षण है तो धर्म से अन्य तो अधर्म भी है तो अन्यत्र धर्मात् ने कहा कि धर्म से अन्य है का अर्थ अधर्म रूप होगा तो कहा कि अधर, अन्यत्र अधर्मात् तो जैसे धर्म से अन्यत है अशरीरत्व रूप मोक्ष ऐसा अधर्म से भी अन्यत है भिन्न है विलक्षण है तो धर्माधर्म से विलक्षण तो धर्माधर्म का फल भी है कार्य कारण भी है तो इसके लिए कहा कि अन्यत्र अस्त कृताकृतात क्रिता तो कृत से लेना कार्य को और अकृत से लेना कारण को तो ये जो अशरीरत्वाख्य मोक्ष है उसे कहा जा रहा है कि वह कार्य से अन्यत है और कारण से भी अन्यत है कृता क्रिता कृताकृतात अन्यत का अर्थ निकलेगा कार्य कारण से विलक्षण वह किसी का कार्य भी नहीं किसी का कारण भी नहीं धर्मा धर्म का कार्य रूप भी नहीं है और कारण रूप भी नहीं है तो काल से भी परिच्छिन्न नहीं है यहां क्रिया क्रियाफल का तथा कारक का वैलक्षण्य पूर्वाध में बताया गया कारण नहीं है का कारक रूप नहीं है कार्य नहीं का अर्थ रूप भी नहीं है कार्य कार्यात्मक नहीं है धर्माधर्म रूप नहीं है, धर्म है का क्रिया रूप नहीं है तो क्रिया कारक और क्रियाफल इससे विलक्षण अशरीरत्वरूप मोक्ष है ये पूर्वार्ध में बता करके कहा जा रहा है कि वह काल से भी अपरिचिन्न है तो अन्यत्र भूत भव्याच्च है भव्य का अर्थ व कालावच्छिन्न पदार्थ और च से लेना वर्तमान कालाव छिन्न पदार्थ तो जो काल परिचिन्न है उनसे भी अन्यत्र यानी अन्यत अशरीरत्वम अशरीरत्व ऐसा नहीं है कि पहले था अभी और भविष्य में नहीं रहेगा अभी नहीं है और भविष्य में नहीं रहेगा भूत में था ऐसा नहीं है या पहले नहीं था अभी है और भविष्य में नहीं रहेगा तो वर्तमान का कहलाता है और जो पहले भी नहीं था वर्तमान में भी नहीं है भविष्य में होने वाला भव्य कहलाता है तो जो वर्तमान है अतीत है और भव्य है वो होता है काल परिचिन्न और जो तीत नहीं है और वर्तमान अतीत तथा भविष्यत में होने वाले अभाव का प्रतियोगी रूप जो वर्तमान है वैसा वर्तमान भी नहीं है और भविष्यत भी नहीं है वो है अन्यत्र अन्यत्रूताच्च भ काल अपरिचिन्न निरतिशय नित्य कुटस्थ नित्य हा तो ऐसा जो है यम राज्य को नचिकेता कह रहे हैं आत्मा का स्वरूप वही तो मोक्ष है अशरीरत्व है उसे आप जानते हो उसे आप मुझे बताइए अन्य भूताच्च यदवद्यसी तद्वद यह उपयोगी नहीं है धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र, धर्मात, अन्यत्र अस्मात् कृता अन्य भूताच्च भव्याच्च इतने जो तीन पाद हैं इतने ही उपयोगी हैं प्रकृति में निरूपाधिक आत्मस्वरूप जो अशरीरत्व रूप मोक्ष है उसके कोटस्थ नित्यता में इतना ही आवश्यक अंश था उतना यहां पर भाष्कर भगवान ने बता दिया टीकाकार इस मंत्र का अर्थ कर रहे हैं कृतात् अर्थ करते हैं कार्यात अकृताच का अर्थ करते हैं कारणात तो कृताकता क्रिता कार्य अन्यत और अभूता से वर्तमान को लेना अन्यत वर्तमान अन तो ऐसा जो क्रिया कारक क्रियाफल तथा तो काल से अनवचिन्न वस्तु है आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप जो मोक्ष कहलाता है उसे आप जानते हो यत्पश्यार्थ जानते हो तदवद में लोट लकार है प्रार्थनार्थ में तो जिसे आप जानते हो आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को उसे आप मुझे बताइए ऐसी प्रार्थना नचिकेता ने यमराज्य से की भाष्य में जो दूसरा वाक्य है अतस्तद्ब्रह्म यशम जिज्ञासा प्रस्तुता इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु नु वदन्तु मोक्षस्य ब्रह्मणस्थस मोक्षा निगफफल इति इति ये प्रश्न के का है। तत्र तह तो इति यानी इस प्रकार का प्रश्न होने पर इस प्रश्न के उत्तर के रूप में कहा जा रहा है अतः इत्यादि क्या प्रश्न है कि उक्ता श्रुतो ब्रह्मण कूटस्था संगीत वदन्तु जो यहाँ पर श्रुतियां बताई गई वे ब्रह्म की कहिए आत्मा की कहिए कूटस्थ असंगता बता रही है तो ब्रह्म की कूटस्थ असंगता को इन श्रुतियों के द्वारा भले ही बताया जा रहा हो कोई बात नहीं लेकिन मोक्ष नियोग का फल होगा कार्य होगा नियोग यानी विधि कार्य तो धर्म कार्य नियोग कार्य नियोग धर्म होगा तो नियोग नियोगलम तो मोक्ष को तो धर्म का ही कार्य मान लो ब्रह्म भले ही इन श्रुतियों से कूटस्थ नित्य सिद्ध हो रहा इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्य भाष्कार भगवान ने वाक्य लिखा अतः तद्रह जिज्ञासा प्रस्तुता तत्ने कैवल्यम तत्शब अशरीरत्व का परामर्शक है अशरीरत्व है मोक्ष तो अशरीरत्व ब्रह्म ऐसा लगाना सर्व वाक्यम सावधारण भवति इस नियम के अनुसार एक एवकार का अध्यार कर लेना और उसका अन्वय करना ब्रह्म के साथ तो तत् यानी अशरीरत्व मोक्षाख्य जो अशरीरत्व है वह ब्रह्म ही है ब्रह्म को जिस ब्रह्म की कूटस्थ असंगता का वर्णन उक्त श्रुतियां कर रही है वह कूटस्थास ब्रह्म ही तो मोक्ष है उससे अलग कोई दूसरा मोक्ष वेदांत शास्त्र में नहीं है इसलिए ब्रह्म कुटस्थ असंग है ये इन श्रुतियों से सुनिश्चित हुआ का अर्थ है मोक्ष मोक्षस्थ नित्य है मोक्ष में कूटस्थ असंगता है ये निश्चित हुआ क्योंकि ब्रह्म से अलग मोक्ष नहीं है ब्रह्म रूप से अवस्थान का ही नाम है मोक्ष मुक्ति तो अतः तद ब्रह्म तो टीका में टीकाकार अतस्तत ब्रह्म में जो तत शब्द है इसका अर्थ करते हैं तत् कैवल्यम ब्रह्म यानी ब्रह्म एव कार का अध्यय कर दिया तो मोक्ष ब्रह्म से अलग नहीं है ब्रह्म ही मोक्ष है और वह ब्रह्मा कर्म फल से विलक्षण है उसे धर्म का कार्य नहीं कहा जा सकता तो कर्मफल विलक्षणत्वात इत्यर्थ तो मोक्ष ब्रह्म रूप ही क्यों है तो कहते इसलिए कि कर्म फल से विलक्षण होने से तो कर्म फल से विलक्षण तो ब्रह्म ही है और मोक्ष भी कर्मफल से विलक्षण है तो दो पदार्थ कर्मफल से विलक्षण नहीं हो सकते द्वैत सिद्ध होगा तो कर्मफल से विलक्षण यदि मोक्ष है तो मोक्ष ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा ब्रह्म रूप ही होगा नहीं तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो पाएगा ना कर्मफल से विलक्षण दो पदार्थ होंगे एक मोक्ष और दूसरा ब्रह्म ब्रह्म से अलग कोई मोक्ष होगा तो इसलिए ब्रह्म रूप ही मोक्ष है तो कर्मफल विलक्षण कैवल्य ऐसा लगाना कैवल्य जो है हा तो कर्मफल से विलक्षण कैवल्य होने के कारण कैवल्य ब्रह्म रूप ही है भावार्थ बताते हैं इस वाक्य का ब्रह्मा ब्रह्माभेदात मोक्षस्थत्व धर्माद्य इति भाव तो मोक्ष जो है ब्रह्म से अभिन्न होने से और जिस ब्रह्म से अभिन्न मोक्ष बताया जा रहा है वह ब्रह्म कूटस्थ है यानी निर्विकार है ब्रह्म में कूटस्थत्व है और धर्मादि असंगित्व है ऐसा श्रुतियां बता रही है तो कूटस्थत्व धर्मादि असंगित्व ब्रह्म में बताने वाली श्रुतिया ब्रह्म को कूटस्थ असंगी बता रही है का अर्थ है ब्रह्म से अभिन्न जो मोक्ष है उसे भी बता रही है कि वो कूटस्थ असंग है। तो ब्रह्मा भेदात मोक्ष से कूटस्थत्व धर्मादि असंग ये अतः तद्रह्म इतने की ये व्याख्या करके टीकाकार यदा इत्यादि से व्याख्यात करते हैं दूसरी व्याख्या करते हैं तो कहते हैं यदवा तिज्ञास तद तद्रह्म इसमें जो है जिज्ञास्य के पास में जो तथ है वह यत होना चाहिए हाँ तो ठीक है उसमें इसमें दोनों जगह तत् तत छपा है ना तो जिज्ञास्य के पास में जो है पहला यदवा के बाद वो यत यत जिज्ञास्यम तत ब्रह्म ऐसा अन्वय कर लो इन्हें मूल में जो लिखा है ना कि ये जिज्ञास प्रस्तुता तद में है ये ये यम जिग्यासा प्रस्तुता तस्तुता तय करिए तो कहते यदा यदिज्ञास्य त्र अत पृथक जिज्ञास्यवात धर्म आदि अस्पृष्ट इत्यर्थ और अतः शब्द का अर्थ निकलेगा पंचमयंत से पंचमेंत इदम शब्द से तहसील प्रत्यय होकर के अतः बना है ना अतः का अर्थ निकलेगा अस्मात्नात् तो अस्मात का अर्थ क्या निकलेगा कि अलग जिज्ञास्य की प्रतिज्ञा होने से जो अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र में जिज्ञास बताया गया है धर्म उससे अलग अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञास्य बताया गया ब्रह्म को और ये जो ब्रह्म सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से जिज्ञास्य के रूप में बताया गया ब्रह्म वह ब्रह्म यदि पूर्व मीमांसा में जिसको जिज्ञास्य बताया गया धर्म को उस धर्म का शेष होगा यदि तो इसकी अलग जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करने की जरूरत ही नहीं थी जिज्ञासा है न विचार तो ब्रह्म के अलग विचार की प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी यदि वृत्तिकार जैसा कहते हैं कि उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपादन कार्यान्वितत्व रूपण हो रहा का अर्थ कार्य शेष रूप से हो रहा है कार्यशेषत्वेन शेषत्व रूपे न हो रहा है शेष का अर्थ है अंग साधन तो कार्य यानि धर्म उपासना रूप मानस कर्म और उस उपासना रूप मानस कर्म के विषय के रूप में ब्रह्म को उपनिषदे बता रही हैं। ऐसा मानना है वृत्तिकार का और वृत्तिकार के मत को यदि हम स्वीकार करेंगे तो अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म का अलग विचार की प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी अनावश्यक हो जाएगी जैसे प्रयाज आदि के अलग विचार की कहीं प्रतिज्ञा नहीं है दध्यादि के अलग से विचार की जिज्ञास की कहीं प्रतिज्ञा नहीं है क्योंकि वे प्रधान जो जिज्ञास्य हैं धर्म उसी के शेष हैं इसलिए धर्म के विचार प्रतिज्ञा से ही धर्म के अंग की प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाती है अतः जैसे अन्य अंगों की अलग से प्रतिज्ञा नहीं है विचार की जिज्ञासा की प्रतिज्ञा नहीं है ऐसे ही ब्रह्म के ब्रह्म भी यदि धर्मांग ही होता तो अन्य अंगों में जैसे अलग से तो नहीं बताया गया ऐसे ब्रह्म में भी अलग से तो नहीं बताया जाता इसका अर्थ है कि व्यास जी को धर्मांगत्वेन रूपे ब्रह्म का उपनिषदों से ज्ञापन विवक्षित नहीं है यदि विवक्षित होता व्यास जी को तो अलग धर्म जिज्ञासा से अलग ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा न करते की है इससे ये निकलता है कि व्यास जी का अभिप्राय है कि उपनिषदें ब्रह्म का धर्मांगत्वेन रूपेण ज्ञापन नहीं करती अपितु स्वतंत्र रूप से ज्ञापन करती हैं ये कहा जा रहा है कि अतः शब्द का अर्थ ये किया जा रहा है कि अतः यानि पृथक जिज्ञास्यवात् धर्मादि अस्पृष्टम इत्य तो जो जिज्ञास्य है वह ब्रह्म है और वह जिज्ञास्य ब्रह्म की अलग से जिज्ञासा यानी विचार ब्रह्म विचार्यो तो ब्रह्म में जो पृथक यह अतः शब्द का अर्थ है ब्रह्मण पृथक विचार्यवात् धर्मादि अस्पृष्टम् ब्रह्म धर्मादि से अस्पृष्ट है का धर्मादि के साथ ब्रह्म का कोई अंगत्वेन रूपेन संबंध नहीं है और ये पृथक विचार्य के रूप में बताया गया जो ब्रह्म है उसका अंगी मानस कर्म रूप धर्म नहीं है उपासना धर्मी नहीं है क्या अंगी नहीं है और ब्रह्म उसका अंग नहीं है स्वतंत्र है ये अर्थ अतस्त ब्रह्म यशम जिज्ञासा प्रस्तुता इस वाक्य का निकलेगा यद आकर के व्याख्यांतर हुआ उस वाक्य का आगे कहते हैं टीकाकार अतः शब्दाभाव पाठे भी अयम एवं अर्थ तो टीकाकार के सामने कई एक प्रकाशन से प्रकाशित भाष्य की पुस्तकें ब्रह्म सूत्र के आई होगी तो उनमें से किसी पुस्तक में ग्रंथ में अतः शब्द का प्रयोग नहीं था इसलिए लिखते हैं कि अतः शब्दाभाव पाठेपि अयम एव अर्थ यदि किसी किसी पुस्तक में अतः शब्द का पाठ न हो तो भी तद ब्रह्म यशम जिज्ञासा प्रस्तुता इस वाक्य का यही अर्थ निकलेगा कोई अलग अर्थ नहीं अतः शब्द न होने पर भी तो इसलिए लिखा अतः शब्दाव पाठेपि अयम एव अर्थ आगे हैं टीका में ही ब्रह्मणो विधिस्पर्शे शास्त्रपृथ न स कार्य विलक्षण अनधिगत विषय अलाभा ब्रह्म को कोशे का कार्य का संबंध मानेंगे ब्रह्म के साथ ब्रह्मण विधिस्पर्शे सती सति सप्तमी है तो विधि यानी कार्य धर्म और उस धर्म का कर्म का संसर्गी यदि ब्रह्म को मानेंगे अंग मानेंगे मानस कर्मरूप उपासना और उसका विषय यानी कर्म कारक ब्रह्म को मानेंगे उपास्य मानेंगे तो वो हो जाएगा विधि स्पर्श विधि हुई प्रतिपत्ति यानी उपासना मानस कर्म रूपा और उसका स्पर्श यानी संबंध क्या बनेगा ब्रह्म के साथ उपास्यत्व रूप संबंध यानी उपासना का कर्म रूप संबंध कर्म कारक बनेगा यदि वो अंग बनेगा कर्म कारक बन करके यदि विधि का तो शास्त्र पृथकम न सत तो ब्रह्म सूत्र को अलग से शास्त्र नहीं कहा जाएगा और उपनिषदे भी अलग स्वतंत्र प्रकरण नहीं होगी जैसे यानी विधि का स्पर्श हुआ का अर्थ हुआ कि उपासना रूप कर्म का अंग बन गया ब्रह्म विषय बन गया तो तो प्रयासादि का कोई स्वतंत्र प्रकरण कर्मकांड में नहीं है दर्श पूर्णमास के प्रकरण से अलग प्रयास अनुयाज आदि जो दर्श पूर्णमास के अंग हैं, उनका विचार करने वाला अलग प्रकरण नहीं है उसी प्रकरण में यह पठित है ऐसे धर्म के विचार से ही ब्रह्म का विचार संपन्न होता दर्श पूर्णमास के विचार से ही अनुयाज आदि का विचार हो जाता है अंगों का तो अलग से यहां पर ये करने की जरूरत नहीं थी लेकिन किया है अलग शास्त्र बताया अलग प्रकरण बताया इससे निकलता है कि ज्ञान कांडात्मक जो अलग प्रकरण है उसका विषय जो ब्रह्म है वह कर्मकांड के प्रकरण के साथ है।, है उसका कोई संस्पर्श कर्मकांड के विषय के साथ नहीं है भाव नहीं है इस अभिप्राय से लिखा कि ब्रह्मणों विधि स्पर्श से शास्त्र पृथक न सियात कार्यविलक्षण अनाधिगत विषय अलाभात क्यों अलग प्रकरण यानी अलग शास्त्र उपनिषदे न होती या आपत्ति आ रही है तो कहते इसलिए कि कार्य विलक्षण जो अनधिगत विषय है उसका लाभ न हो पाने से स्वतंत्र प्रमाण उपनिषदे नहीं बन पाएगी उपनिषदों को स्वतंत्र प्रमाण माना जाता न तत्वावेदक प्रमाण है उपनिषद है, ब्रह्म में धर्म का ज्ञापक प्रमाण तो है कर्म कांड कर्मकांड को छोड़कर के अन्य किसी प्रमाणांतर से कर्म का स्वरूप अनधिगत है इसलिए कर्म कांड को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अनधिगत जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय नहीं है ऐसा एक विषय प्राप्त हुआ धर्म धर्म कहने से वो सांग धर्म आ गया सांग धर्म वो कर्म का विषय बन गया कर्म कांड का विषय बन गया तो उसके ज्ञापन में प्रमाण बन जाता है उसका ज्ञापक बन जाता है ज्ञापन रूप व्यापार करता है कर्मकांड और स्वतंत्र प्रमाण है जैसे ऐसे यदि उसी कर्मकांड के द्वारा ज्ञापित तो जो धर्म है कर्मकांड का जिसमें तात्पर्य है धर्म में उसी धर्म के अंग विशेष को मात्र बताने वाला माना जाए उपनिषदों को तो ये स्वतंत्र प्रकरण नहीं होगा क्योंकि कार्य रूप जो कर्म कांड का विषय है उससे विलक्षण उसी का एक अंग हो गया ब्रह्म तो इससे उससे सर्वथा विलक्षण विषय तो प्रमाणांतर से यानि कर्मकांड रूप प्रमाणांतर से कार्य विलक्षण विषय उपनिषदों को मिला नहीं तो उपनिषदे स्वतंत्र प्रमाण नहीं होगी स्वतंत्र प्रमाण नहीं होगी तो उनका तात्पर्य अवधारण करने के लिए ब्रह्म सूत्र को अलग एक शास्त्र के रूप में दर्शन के रूप में व्याजी के द्वारा बनाना ये भी नहीं संभव होगा यह यहां पर कहा कि कार्य विलक्षण अनधिगत विषय अलाभात आगे लिखते हैं कि नहीं ब्रह्मात्म ऐक्यम भेद प्रमाणे जागृति विधि पर वाक्या लब्धुम शक्यम तो कहते हैं जो उपनिषदों का विषय है ब्रह्मात्म ऐक्य इस ब्रह्मात्म ऐक्य का लाभ कहते हैं न शक्यम न का अन्वय शक्यम के साथ करना तो ब्रह्मात्म ऐक्यम लब्धुम न शक्यम क्यों ब्रह्मात्म ऐक्य प्राप्त होना संभव नहीं होगा कहते हैं इसलिए कि भेद प्रमाणे जागृति विधि विधि पर, पर वाक्यात तो लब्धुम न सक्यम तो जो भेद का ज्ञापक प्रमाण है वो यदि जग रहा है का अर्थ है प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है ब्रह्मात्म एकत्व तो को नहीं अपितु ब्रह्म तथा आत्मा के भेद को तो कहते हैं ना कि जीव उपासक है और उसका उपास्य ब्रह्म से भेद वास्तविक है भेदाभेदवादी है ना वे और भेद प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है और प्रत्यक्षादि प्रमाण यदि जग रहे हैं का अर्थ है अपना विषय ज्ञापन करने में सावधान है जैसे सीमा परो सीमा की सुरक्षा करने के लिए प्रहरी सजग रहते हैं दिन रात किधर से कहीं सीज फायर ना हो उसका ध्यान रखता है सीज फायर का उल्लंघन ना हो ये ध्यान रखते है ना ऐसे प्रत्यक्षादि जो ब्रह्म और आत्मा के भेद को बताने वाले प्रमाण हैं वो यदि जग रहे हैं तो मोक्षकामो ब्रह्म उपासित इस वाक्य से ब्रह्मात्म ऐक्य रूप जो उपनिषदों का विषय है वह लबधुम न सक्यम वे कहेंगे प्रत्यक्षादि प्रमाण कि जीव ब्रह्म एक हो नहीं सकता तो ब्रह्मात्म एकत्व एक का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा विषय ही प्राप्त नहीं होगा ये यहां पर कह रहे हैं कि ही यानी या नहीं में ही ये अर्थ में अवधारण अर्थ में तो नहीं का अर्थ निकलेगा नहीं शक्यम के साथ अन्य होगा तो भेद प्रमाणे जागृति तो ब्रह्म और जीव जीवात्मा के भेद का ज्ञापक प्रमाण यदि सतर्कता से जीव ब्रह्म के का भेद रूपी अपने अर्थ का ज्ञापन कर रहा तो पर, है तो विधि पर वाक्यात तो विधि पर वाक्य है उपनिषदों का भी तात्पर्य कार्य परखी हुआ न विधि में विधि का अर्थ है कार्य तो कार्य पर जो वाक्य है यानी उपासना रूपी कार्य में तात्पर्यवान जो वाक्य है उससे ब्रह्मात्म ऐक्य रूप विषय का लाभ संभव नहीं है आगे हैं न विना विधेहे अनुपपत्ति तो तद विना में तत्कार अर्थ है ज्ञान और तद यानी ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञानम विना विधे अनुपत्ति न वई वह अवधारण में लीजिए तो विधि याने कार्य की उपासना की ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के बिना अनुपत्ति भी नहीं है अनुपत्ति का मतलब है यानी अर्थापत्ति प्रमाण से भी नहीं प्राप्त हो पाएगा ये दिखा ये न बिना यद अनुपन्नम तद ज्ञापकम होता है न ऐसे दिन में न खाते हुए पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपन्न है तो वह ज्ञापक बन जाता है रात्रि भोजन का ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व तो ज्ञान के बिना यदि उपासना असंभव हो तब तो वह विधीयमान उपासना ब्रह्मात्म एकत्व तो रूप विषय की ज्ञापक बन सकती है दिन में न खाते हुए पीनत्व जो अनुभूयमान है वह जैसे अनुपन्न है और वह ज्ञापक बन जाता है रात्रि भोजन का ऐसे ब्रह्मात्मा एकत्व तो ज्ञान के बिना विधि यानि कार्य यदि अनुपन्न होगा तब तो अर्थापत्ति प्रमाण से विषय का लाभ हो सकता है ब्रह्मात्मा एक के ज्ञान हो सकता है लेकिन वो भी नहीं है बिना ब्रह्मात्मा एक के ज्ञान के भी विधि यानि कार्य अर्थात कर्म संपन्न हो जाता है हां। हां। तो योषित आगे एक वाक्य है और इसका भाव बताते हैं कि योषित अग्नि ऐक्य उपास्ति विधि इति भाव तो योषित और अग्नि ऐक्य उपास्ति विधिदर्शनात् तो पंचाग्नि विद्या में जो पंचम अग्नि के रूप में जिसकी उपासना करनी है वह प्रतीक रूप योषित और अग्नि इन दोनों का ऐक्य ज्ञान नहीं है ऐक्य तो ज्ञान के बिना भी उपासना हो रही है ऐसे शालिग्राम और विष्णु इनका ऐक्य बोध न होने पर भी शालिग्राम में यही विष्णु हैं ऐसी उपासना होती है ऐसे ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान के बिना भी उपासना हो सकती है इसलिए उपासना ये अनुपन्न नहीं है आइक्य ज्ञान के बिना जो कि ये अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञापित हो सके इसके लिए ये कहा कि योषित अग्नि ऐक्य उपास विधिवत तो जैसे योषित अग्नि के आइक्य उपासना एक अभेद रूप से उपासना की जाती है और उसका विधान करने वाला वाक्य भी वो है विधान कर देता है योशित ही पंचम अग्नि करके दिवलोक ही प्रथम अग्नि है ऐसे ऐक्य ज्ञान के बिना भी विधान देखा जा रहा है इसलिए विधि अनुपपन्न नहीं है ये अर्थ निकला अब अथवा इत्यादि से और भी एक अलग अवतरण अतस्तद्रह्म यशम जिज्ञासा इसका लिख रहे हैं टीकाकार इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं हाँ कल तो अनाध्याय रहेगा परसों ओ